छरे सदगुरु फरीद ने गाया है फरीदा जिन लोइन जब मोहिया से लोइन मैं डीठ काजल रेख न सहदिया से पंखी सुए बहिठ फरीदा खाकुन नींदिये खाकु जेडन कोई जीवदिया जीव दिया पैरातले मुहपर होय फरीदा जालब तनेह किया लवता कूड़ा नेव किचरूति लघाइये छपरी टूटे में फरीदा जंगल जंगल किया भवे बणिकंडा मोड़े बसी रबु हिया जंगल किया टूटे फरीदा इनकी जंघिये थल डूगर भवियोम अजू फरीदूजा स कोहा थियोम फरीदा रति बडिया दुख दुख उठ पास हादा जीविया जिन्हा बिडानी आस हमें इनका अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें जीवन तुम्हारा एक पुनरुक्ति है एक अंधी पुनरुक्ति उठते हो चलते हो कामधाम करते हो लेकिन कहाँ हो क्या कर रहे हो इसका कोई भी होश नहीं कौन हो इसका भी कोई पता नहीं क्यों है तुम्हारा होना यहां इसका कोई उत्तर नहीं फिर दिन आते हैं रातें आती समय बीतता चला जाता है और जीवन ऐसे ही उजड़ जाता है बिना किसी पुलों को उपलब्ध हुए जीवन में हाथ कुछ भी नहीं लग पाता जिसको तुम संपदा कह सको जिसको तुम कह सको कि आना व्यर्थ न हुआ खाली हाथ आदमी पैदा होता है और खाली हाथ ही मर जाता है लेकिन कुछ हैं जो खाली हाथ पैदा होते और भरे हाथ मरते कबीर नानक फरीद ऐसे कुछ लोग हैं जो आए तो तुम्हारे ही तरह थे आते समय कोई वेदना था तुम्हारे हाथ जैसे खाली थे उनके भी हाथ खाली थे लेकिन जाते समय तुम भिखारी की तरह जाओगे वे सम्राट की तरह गए उन्होंने जीवन का कोई उपयोग कर लिया जीवन बीत ही ना गया ऐसे ही न बीत गया ऐसे ही न चला गया उन्होंने जीवन की धारा का नियोजन कर लिया जीवन की ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग कर लिया जीवन दो ढंग के हो सकते हैं एक तो ऐसा ही बेहतर चला जाए परिणाम कुछ भी ना हो निष्पत्ति कोई ना मिले पहुंचना कहीं ना हो कोई मंजिल पास ना आए और एक जीवन के प्रतिपल माला के बिखरे हुए फूलों की भांति ना हो बल्कि किसी लक्ष्य किसी गहरे प्रयोजन किसी गहरी प्रार्थना के धागे में प्रोया हुआ हो ऐसे पुलों का ढेर भी लगता है उन्हीं पुलों की माला भी बन जाती है अधिक लोगों का जीवन समय का एक ढेर उसमें कोई संगति नहीं उसमें कोई रेखाबद्ध विकास नहीं उसमें कोई सोपान नहीं कुछ लोगों का जीवन धागे में परोए हुए पुलों की भांति, प्रत्येक पुल एक सीढ़ी है और हर फूल एक नया द्वार है और जीवन एक श्रृंखला है कहीं पहुंचता हुआ मालूम होता है कहीं पहुंच जाता है और समय रहते जाग जाओ तो ठीक क्योंकि जो समय हाथ से चला गया उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता जो क्षण बीत गए वे बीत ही गए उन्हें फिर से जीने की कोई सुविधा नहीं समय कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे तुम खो के फिर पा सकोगे इस संसार में सभी चीजें खो के पाई जा सकती हैं समय नहीं पाया जा सकता इसलिए समय इस संसार में सबसे ज्यादा बहुमूल्य है गया तो गया और उसी के संबंध में हम सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। लापरवाह ही नहीं लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं शराब पी रहे हैं पूछो क्या कर रहे हो वो कहते हैं समय काट रहे हैं समय काटे नहीं कटता समय तुम्हें काट रहा है पागलों! तुम समय को ना काट सकोगे समय को तुम क्या काटोगे तुम समय को कैसे काटोगे समय पर तो तुम्हारी कोई पकड़ ही नहीं समय तुम्हें काट रहा है तुम सोचते हो तुम समय को काट रहे हो आखिर में पाओगे समय तो नहीं कटा तुम ही कट गए आखिर में पाओगे समय तो नहीं मरा तुम ही मर गए ध्यान रखना समय नहीं बीत रहा है तुम ही बीत रहे हो समय नहीं जा रहा है तुम ही बहे जा रहे हो समय तो एक अर्थ में वहीं के वहीं है लेकिन तुम आते हो चले जाते हो तुम्हारी सुबह होती है तुम्हारी सांझ होती है तुम्हारा जन्म होता है तुम्हारी मृत्यु होती है इसे ठीक से समझ लेना समय को काटना अपने को ही काटना है और समय का सम्यक उपयोग कर लेना अपने को जन्म देने का आयोजन कर लेना है स्वयं को जन्माना होगा तो ही तुम्हारा नया रूप तुम्हारा परमात्मा रूप तुम्हारा भगवत रूप प्रकट होगा वो समय के पार है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप समय के पार है समय तो सिर्फ एक स्थिति है जिसमें समयातीत को जानना है समय तो एक परिस्थिति है जिसमें अपने भीतर कालातीत को पहचानना है भारत में समय और मृत्यु के लिए हमने एक ही शब्द का प्रयोग किया है वो है काल अगर तुम ठीक से पहचानो तो समय तुम्हारी मौत है अगर तुम ठीक से न पहचानो तो समय को तुम अपनी जिंदगी समझते हो अगर तुम ठीक से पहचान लो तो समय मृत्यु हो जाती और तुम उस जीवन की खोज में लग जाते हो जो कालाती थे क्योंकि उसे पाए बिना तो कुछ भी पाया पाया सिद्ध ना होगा लेकिन जैसी साधारण आदमी की कथा है साधारण आदमी की कथा यानी तुम्हारी कथा सोए हुए आदमी की कथा वो वही किए चला जाता है जो उसने कल भी किया था परसों भी किया था परसों भी कुछ पाया न था कल भी कुछ पाया न था आज भी तुम वही कर रहे हो परसों भी आशा बांधी थी कुछ मिलेगा कल भी आशा बांधी थी आज भी आशा बांध रहे हो आशा ही बांधे चले जाते हो कभी सोचते भी नहीं कि यह आशा कितनी पुरानी है हर बार असफल हुई फिर फिर तुम बांधने लगते हो उसी आशा के सहारे तुम गलत बने रहते हो तुम कब निराश हो गे? कब तुम्हारे जीवन में हताशा आएगी कब तुम समझोगे कि यह दौड़ ही व्यर्थ है किसी और आयाम को खोजना है ये पूरा का पूरा सिलसिला ही गलत है ऐसा नहीं कि इस सिलसिले को थोड़ा ठीक ठाक जमा लेना है ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा रंग रोगन करके सुंदर बना लेना है कुछ सजावट कर लेनी नहीं यह पूरा सिलसिला ही गलत है एक और भी जीवन का ढंग है वह है समय के भीतर कालातीत को जीने का ढंग क्षण के भीतर शाश्वत को जीने का ढंग रहो क्षण में मगर तुम्हारे पैर शाश्वत में जम जाएं, रहो समय की धारा में लेकिन तुम्हारे प्राणों की गहनता अनंत से जुड़ जाए रहो बाजार में लेकिन तुम्हारे गहन में बाजार ना हो क्षुद्र चानों तरफ घेरे रहे कोई चिंता नहीं तुम्हारे भीतर विराट से संसर्ग हो जाए फरीब के ये वचन उसी तरफ इशारे हैं फरीदा जिन लोय जग मोहिया फरीदा मैंने उन नैनों को देखा है जिन्होंने दुनिया को मोह लिया था जो काजल की रेख भी सहन न कर पाते थे इतने कोमल थे अब चिड़िया उनमें अपने अंडे रख रही मैंने उन आंखों को देखा है जो बड़ी कोमल थी जिनसे कमल शर्मा थे काजल की रेख जिन्हें बर्दाश्त न होती थी काजल की रेख भी जिनके लिए बोझ रूप थी काजल की रेख भी जिन्हें कांटे जैसी गढ़ मैंने उन आंखों को देखा है और अब अब उन्हीं आंखों में पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए चुआंग निकलता है एक मरघट से एक खोपड़ी पड़ी है पैर टकरा जाता है सांझ हो गई है और अंधेरा घिर गया है वो उस खोपड़ी को उठा के घर ले आता है उसके शिष्य कहते हैं इस खोपड़ी का क्या करेंगे इसे किस लिए ला रहे हैं चवांग कहता है कि पर चलता था अंधेरे में पैर लग गया है इस सिर को और ध्यान रखना वो मरघट कुछ छोटे लोगों का मरघट ना था बड़े लोगों का मरघट था सम्राट वहां दफनाए गए प्रधानमंत्री वहां दफनाए गए ये खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं और भूल से मेरा पैर लग गया है शिष्य हंसने लगे, उन्होंने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए अभी चाहे सम्राट की खोपड़ी हो कि प्रधानमंत्री की इससे क्या फर्क पड़ता है अब तो ये धूल में मिलेगी अब तो ये भिखारियों के पैरों की टक्कर खाएगी अब तो ये कुछ भी ना कर सकेगी फेको इसे इस कूड़े करकट को मत लाओ चुवांग तजू ने मैं इसे संभाल के रखूंगा इसलिए संभाल कर रखूंगा ताकि मुझे याद बनी रहे कि आज नहीं कल च्वांग तू तेरी खोपड़ी भी ऐसी कहीं पड़ी होगी लोग पैरों की ठोकर मारेंगे तो उनको कुछ भी कह भी ना पाएगा और जब ये होना ही है तो एक अर्थ में हो ही गया तो अपने पास ही खोपड़ी जीवन भर रखे रहा अगर कोई उसे गाली दे जाता तो वो खोपड़ी की तरफ देख हंसने लगता अगर कोई उसका अपमान करता और कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक देता तो वो खोपड़ी की तरफ देखता पत्थर फेंकने वाले की तरफ नहीं एक बार तो एक आदमी ने पत्थर फेंका उसके ऊपर क्योंकि वो आदमी पुराने ढरे का धार्मिक आदमी था वो समझता था चुआंग तजू धर्म का विरोध कर रहा है वो समझता था चुआंग जो बातें कर रहा है ये तो लोगों के जीवन से धर्म को नष्ट कर देगी उसने बड़े क्रोश से पत्थर फेंका था चुवांगजू ने उसकी तरफ देखा भी नहीं खोपड़ी की तरफ देखा और कहा धन्यवाद तेरा तेरे रहते मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता वो आदमी भी चौंका उसने पूछा क्या कहते हो किससे बात करते हो? होश में हो चुआंगजू ने कहा होश में हूं इसलिए इस खोपड़ी से बात करता हूं अगर बेहोश होता तो तुझे मजा चखा देता अभी जिंदा हूं अभी पत्थर का उत्तर बड़े पत्थर से दे सकता था इस खोपड़े की वजह से अब वैसी नासमझी नहीं होती आज नहीं कल ये मेरी खोपड़ी पड़ी ही रहेगी भिखारी इस पर चलेंगे ठोकर मारेंगे तब मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा जब कल कुछ ना कर पाऊंगा तो आज करने की झंझट कौन करे बात समाप्त हो गई मैं जीते जी मर गया हूं फरीदा जिन लोयन जग मोहिया फरीद जिन आंखों ने जगत को मोह लिया था से लो एंड मैडि मैंने उन आंखों को देखा है उन आंखों से मेरी पहचान रही है। काजल रेख नसे दिया काजल की पतली रेखा भी जिन आंखों के लिए बोझल हो जाती थी पंखी सोई बहठ अब उन्हीं में पक्षी बैठे हैं घोंसले बना रहे हैं बड़ी प्राचीन बौद्ध कथा है एक बौद्ध भिक्षु गांव से गुजरता है अक्सर ऐसा हो जाता है कि सन्यास एक तरह का सौंदर्य दे देता है जो इस जगत का नहीं सन्यास एक तरह की गरिमा दे देता है जो इस पृथ्वी पर अजनबी संन्यास पैरों को एक चाल दे देता है एक मस्ती दे देता है जो साधारण सांसारिक में दिखाई नहीं पड़ सकती सांसारिक तो बंधा है जंजीरों से सन्यासी के जीवन में एक मुक्ति की सुहास उठती एक सन्यासी गुजरता था राह से, अपनी मस्ती में मस्त अपना गीत गुनगुना था एक बौद्ध भिक्षु एक वैश्य ने उसे देखा उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे सम्राट उसके द्वार पर पंतिबद्ध खड़े रहते थे बड़े बड़े धनपतियों को मुश्किल से उसके द्वार पर प्रवेश मिलता था वो उस जमाने की सबसे ज़्यादा जानी मानी वैश्या थी उसकी ख्याति दूर दूर तक थी उसके सौंदर्य के लोग गीत गाते थे उसके दर्शन को तरसते थे लेकिन वो वैश्य सन्यासी पर मोहित हो गई उसके मन को कभी किसी ने मोहा ना था संबंध थे वो धन के थे नाता था वो आर्थिक था पहली बार प्रेम उसके हृदय में उठा वो भाग्य उसने इस भिक्षु का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि आओ मेरे घर आज मेरे घर मेहमान हो जाओ भिक्षुणों कहा आऊंगा जरूर जब जरूरत होगी तब आऊंगा अभी मेरी जरूरत भी क्या है अभी तुम जवान हो अभी बहुत तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे कीर्तिगान मैंने भी सुने तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा मुझ तक भी पहुंची धन्यवाद कि तुमने आज मुझे राह पर रोका और घर आने का निमंत्रण दिया अभी तो मैं किसी यात्रा पर अभी तो कहीं मुझे पहुंचना है लेकिन जिस दिन भी जरूरत होगी तुम भरोसा रखना मैं आ जाऊंगा वेश्या को बहुत पीड़ा हुई ये चोट गहरी थी यह अपमानजनक थी इसके पहले कभी किसी पर उसने निमंत्रण न दिया था पहला ही निमंत्रण असफल हुआ था उसे पता था बहुत लोगों को द्वार से वापस लौटा देने का उसे ये पता ही न था कि कोई उसे भी द्वार से वापस लौटा सकता है बात आई गई हो गई घाव की तरह उसके मन में वो बात चुपती तो रही सपनों में वो भिखारी आता रहा जब कभी सुविधा मिलती एक क्षण को उस भिक्षु की याद उसे पकड़ लेती वो एक कांटे की तरह एक मीठी चुभन की तरह भीतर चुभता रहा ऐसे बहुत वर्ष बीत गए और जो घड़ी आनी थी जो आती ही है सदा वो आ गई उसे कोड़ हो गया उसका शरीर गलने लगा गांव के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया वो अंत्यज हो गई अब उसे गांव में रखा नहीं जा सकता अमावस की अंधेरी रात है वो गांव के बाहर मर रही है प्यास से तप्त गर्मी की रात है चारों तरफ अंधेरा है वो पानी के लिए पुकारती है लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं कौन उसे आज पानी देगा जो सदा अमृत पात्रों में पानी पीती रही थी स्वर्ण पात्रों से घिरी थी आज कोई मिट्टी के सकोरे में भी पानी देने को नहीं आज उसके पास कोई आने को तैयार नहीं उसके शरीर से दुर्गंध आती तभी अचानक उसने देखा कि किसी का हाथ उसके माथे पर आया कोई पानी का प्याला भर के ले आया है उसने पानी पिया उसने पूछा अंधेरे में तुम कौन हो उस भिक्षुने का मैं आ गया हूँ वर्ष पहले तुमने मुझे बुलाया था लेकिन तब मेरी कोई जरूरत ना थी तब तुम्हारे चाहने वाले बहुत थे तब मैं भी तुम्हारे हजार चाहने वालों में एक होता मेरे बिना भी तुम्हारा काम चल रहा था आज तुम्हारा चाहने वाला कोई भी नहीं आज केवल मैं ही तुम्हें पहचान सकता हूं तुम्हारी चमड़ी की देह से मुझे लेना देना नहीं तुम्हारे हड्डी मास मज्जा से मेरा कोई नाता नहीं मैं तुम्हें पहचानता हूं मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूं तुम्हारे प्रेम का निवेदन मेरे पास है कहते हैं वो वैश्य उस रात जिस आनंद और शांति से मृत्यु को उपलब्ध हुई वैसा कभी किसी को सौभाग्य मिलता है कहते हैं वो मुक्त हो गई वो दोबारा संसार में शरीर लेकर नहीं आई इस घटना ने उसके जीवन में एक क्रांति उपस्थित कर दी रविनाथ ने इस पर एक बहुत अद्भुत कविता लिखी उनकी सभी कविताएं अद्भुत हैं लेकिन इस कविता जैसी कोई अद्भुत नहीं है। फरीदा जिन लोइन जगमोहिया से लोइन में डिठ मैं उन आंखों को बली जानता हूं देखा है मैंने उन आंखों को जिन्होंने जगत को मोह लिया था विदिन मुझे भूले नहीं वे सुखद स्मृतियां मुझे याद काजल की रेखा भी बोझिल थी गर्ती थी अब उनमें चिड़ियों ने अपने घोंसले रख लिए, चिड़ियां बैठी हैं अपने अंडे रख रही अब वे आंखें केवल गड्ढे रह गई हैं हड्डियों की सौंदर्य जा चुका कोमलता जा चुकी सभी के जीवन में यह घड़ी आती है सौभाग्यशाली हैं वे जो आने के पहले सजग हो जाते और तैयारी कर लेते अभागे हैं वे जो इस ख्याल में डूबे रहते हैं कि ऐसा घटता होगा दूसरों को हमें थोड़ी घटता है दूसरों की कोमल आंखें नष्ट हो जाती होंगी हड्डियों के गड्ढे रह जाते होंगे ये हमारी आंख के साथ थोड़ी ही होने वाला है हम अपवाद है। जिसने इस जगत में अपने को अपवाद समझा वो अभागा है जगत में कोई भी अपवाद नहीं और मनुष्य का अज्ञान अपने को अपवाद मानकर ही मूर्छित बने रहने में सफल होता है तुम ध्यान रखना कभी भूल के अपने को अपवाद मत मारना जब सड़क पर किसी को भीख मांगते देखो तब इस बात की संभावना को इंकार मत करना कि कल तुम भी भीख मांग सकते हो यह मत सोचना कि तुम अपवाद हो यह अभागा है और जब तुम अंधे को राह पर टकराते देखो तो यह मत सोचना कि तुम सौभाग्यशाली हो यह अभागा है। कल तुम भी अंधे हो सकते हो जहां आंख है वहां अंधापन हो सकता है जहां संपदा है वहां भिकमंगापन हो सकता है जहां जीवन है वहां वहां मौत भी होगी अभी दिया जलता है इस जरूरत से ज्यादा अहंकार से मत भर जाना क्योंकि सभी दिए बुझते हैं सभी तरह के तेल चुक जाते हैं जीवन का तेल भी चुक जाता है जब राह से तुम एक मुर्दे को निकलते देखो तो गौर से देखना ये अर्थी तुम्हारी भी है ठीक ऐसी ही अर्थी में बंधे कल तुम भी निकलोगे तब तुम देखने के लिए दूर खड़े ना बचोगे तब कुछ करने का उपाय न रहेगा अभी अर्थी किसी और की जाती है तुम देख सकते हो तुम दृष्टा बन सकते हो अभी समय है अभी तुम जाग सकते हो लेकिन आदमी के जीवन की बड़ी से बड़ी अंधकार को संभालने वाली जो प्रक्रिया है वह है स्वयं को अपवाद मानना तुम कहते हो ये मेरे लिए थोड़ी है ऐसा दूसरों के साथ होता है सदा कोई और मरता है मैं तो सदा जिंदा हूं मैंने सदा दूसरों को मरते देखा है मुझे तो कभी मरते देखा नहीं कोई दूसरा भीख मांगता है कोई अंधा हो जाता है कोई बूढ़ा हो जाता है कोई जरा जीण है मैं तो सदा ठीक हूं इसी अपवाद के भीतर छिपता है अज्ञान जगत में कोई भी अपवाद नहीं जिसने ऐसा जान लिया उसके जीवन में मूर्छा टूट ही जाएगी जो किसी को भी घटा है वो तुम्हें भी घट सकता है ठीक से समझो तो जो किसी को भी घट रहा है वो तुम्हें ही घट रहा है जरा दूर थोड़े दिन में पास आ जाएगा मनुष्य मात्र को जो घट सकता है वो तुम्हारी भी संभावना है तुम मनुष्य हो तो जो जो मनुष्य के जीवन में हो सकता है वो सब तुम्हारे जीवन में हो सकता है और सब बातों में थोड़े बहुत हेरफेर भी हो जाएं लेकिन मृत्यु के संबंध में तो कोई हेरफेर ना होगा मृत्यु तो एकमात्र सुनिश्चित घटना है हो सकता है तुम अंधे ना हो हो सकता है तुम बहरे ना हो हो सकता है तुम्हारा शरीर गले ना लेकिन मौत तो होगी और शरीर अंधा हो कि ना अंधा हो इससे क्या फर्क पड़ता है अंत सुनिश्चित है जो अंत को ध्यान में रखकर जीता है जो मृत्यु के तरफ बोधपूर्वक जीता है उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है जो मृत्यु को भूल कर जीता है वो बेहोशी में जीता है मौत के प्रति जाग जाना जीवन को बदलने की किमिया है फरीदा जिन लोयन जग जिन आंखों ने सारे संसार को सम्मोहित कर लिया था से लोयन में डिठ देखी है मैंने वे आंखें मैं अपरिचित नहीं हूं संसार से भली भांति परिचित हूं सौंदर्य को परखा है जाना है काजल रेख न दिया से पंखी सुई बहठ और पक्षी उनमें घोंसले बनाते हैं अंडे रख रहे हैं फरीदा खाक न निंदिए, खाक जेड़ न कोय फरीदा मत खाक की निंदा कर धूल की भी निंदा मत कर खाक के बराबर कोई चीज नहीं खाक जेड़ न कोय जीते जी हमारे पैलों के तरह है वह और मर जाने पर हमारे ऊपर फरीदा खाक न निंदिए, खाक जेड़ न कोय मत निंदा कर खाक की भी राख की भी धूल की भी धूल बड़ी अनूठी जब तुम जिंदा हो तब तुम्हारे पैरों के नीचे जब तुम मर जाते हो तब तुम्हारे ऊपर छा जाती जीवन भर तुम्हारी सैया और जीवन के बाद तुम्हारी चादर, जीवड़िया जीव दिया पैरा तले मुइया ऊपर होई, और तुम भी खाक से ज्यादा नहीं हो तुम भी खाक के ही खेल हो